जप जी साहेब इको अंकार सतना पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोहे दर राज पंचा का गुर एक तया जे को कह करे विचार करते के करण ना ही सुमार तौल तरम दया का पूत संतोख था फ रख्या जिनसूत जे को बुझे हो वह सच्यार तवलै ऊपर के पार तरती होर, होर होर तिस्ते पार कवण जोर जी जात रंगा के नाम, सबना लिख्या कलाम एहो लेखा लिख कोए लिखिया केता होए केता सुवाले हो रू केती दाप जाने दौकूस कीता पसाओ एको को कवाओ तिसते हो लख दरियाओ कुत कवण कह विचार वारे न जावा एक बार जो तुत पा वैसाई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार नानक कहते हैं परमात्मा तो एक अनुभव है निम्ज्जन का विलीन होने का परमात्मा तो एक ऐसी परम दशा है जब तुम मिट भी जाते हो और मिटते भी नहीं होते भी हो और नहीं भी हो जाते हो एक ऐसा विरोधाभास है जहां एक तरफ से तुम बिल्कुल शून्य हो जाते हो दूसरी तरफ से बिल्कुल पूर्ण हो जाते हो तो परमात्मा न तो कोई व्यक्ति है न कोई सिद्धांत है न कोई हाइपोथेसिस है परमात्मा एक अनुभूति है और आखिरी अनुभूति है और ऐसी अनुभूति है कि उसमें तुम खो जाते हो इसलिए लौट के कहने को कोई बचता भी नहीं तो नानक कहते हैं उसके संबंध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता ध्यान के संबंध में कुछ कहा जा सकता है बहुत सोच के कहना जाना हो तो कहना अन्य चुप रह जाना इसे तुम अपने जीवन में तो एक नियम बना लो छोड़ो संसार को अपने संबंध में तुम एक नियम बना लो ये एक छोटा सा नियम तुम्हारे सारे जीवन को रूपांतरित कर देगा जो तुमने जाना हो वही कहना इंच भर ज्यादा नहीं अतिशय करने का मन होता है इंच भर जानते हो मील भर कहने की तबियत होती है रत्ती भर पता चलता है पहाड़ की चर्चा शुरू हो जाती मन की स्थिति अतिशय की है क्योंकि अतिशय से अहंकार को रस आता है मुल्ला ने एक दिन सड़क पर गिर पड़ा बेहोश उसे ले जाया गया अस्पताल और जब उसे सर्जरी की टेबल पर रखा गया तो उसके खीसे में बंधा हुआ एक कागज का पुर्जा मेला जिसप उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डॉक्टरों के लिए विशेष सूचना मुझे मिर्गी का दौर पड़ा है यह कोई अपेंडिक्स की बीमारी नहीं अपेंडिक्स तो मेरी पहले ही अनेक बार निकाली जा चुकी अनेक बार मन तत्न अतिशय करता है क्योंकि बढ़ा करके देखने में मजा आता है तुम्हें जरा सा पता चला नहीं कि तुम उसे फैला लोगे तुम उसमें बहुत मिर्च मसाला मिला लोगे तुम उसे बहुत से रंग दे दोगे और जितने रंग तुम दे रहे हो उतना ही तुमने जो जाना है वो झूठ हुआ जा रहा है धीरे धीरे रंग ही रंग रह जाएगा असली चीज खो जाएगी अतिशे से बचना जितना जाना हो इंच भर कम कहना चलेगा इंच भर ज्यादा मत कहना थोड़ा कम बताना चलेगा उससे किसी का कोई हर्जा नहीं थोड़ा ज्यादा करके मत बताना और न केवल परमात्मा और ध्यान के संबंध में जीवन के अनुभव के संबंध में भी आग्रह मत करना कि मैं जानता हूं जीवन बड़ा है तुमने जो जाना है उसका एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है उससे नतीजे नहीं लिए जा सकते तुम एक दुकानदार रहे हो तुमने दुकानदारी जानी जिंदगी बहुत बड़ी है उसमें अनंत होने के ढंग है तुमने सारी जिंदगी नहीं जान ली तुम इतना ही कहना है कि मैं एक दुकानदार था, और दुकानें भी हजार तरह की मैंने एक तरह की दुकान की और एक दुकान पर भी करोड़ों तरह के ग्राहक आ सकते थे वो सब नहीं आए थोड़े से ग्राहक आए थोड़ा सा मेरा अनुभव हुआ एक रत्ती भर न्यूटन ने कहा है कि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत जानता हूं और मेरी दशा वैसी है जैसे सागर के किनारे मैंने रेत का एक कण हाथ में ले लिया हो और रेत का एक कण मेरा ज्ञान है और मेरा ज्ञान इतना बड़ा है जितने कण अभी बाकी ध्यान सदा अज्ञान तो देना कि कितना जानने को बाकी उससे तुम विनम्र हो जाओगे जो तुमने जाना है उसको तो बहुत ज्यादा ध्यान मत देना उससे तुम अकड़ जाओगे उससे अस्मिता जगेगी उससे अहंकार पकड़ेगा हमेशा ख्याल रखना कितना जानने को शेष है कितना अनुभव करने को शेष है अपार बाकी है तब तुम पाओगे कि जो जाना है उसका हिसाब ही क्या रखना कुछ भी तो नहीं जाना है इसलिए सुकुरात कहता है ज्ञानी जब परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तब एक ही जानने को बच रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना है ज्ञानी का लक्षण कि कुछ भी नहीं जाना इसलिए नानक कहते हैं सीमा रखना सरलता रखना विनम्रता रखना उतना ही कहना जितना जानते हो और उस परमात्मा के संबंध में तो कुछ भी मत कहना क्या तुम कहोगे तुम जो कहोगे सभी छोटे मुंह बड़ी बात होगी सिद्ध करोगे तो असिद्ध करोगे तो तुम हो कौन तुम निर्णायक हो तुम्हारे तर्कों पर उसका होना निर्भर है तुम्हारे तर्क तो तोड़े जा सकते हैं तब क्या वो टूट जाएगा रामकृष्ण के पास केशव चंद्राय तो केशव चंद ने बड़े तर्क दिए कि परमात्मा नहीं रामकृष्ण सुनते रहे और बड़े प्रफुल्लित हुए बड़े आनंदित हुए छाती से लगा लिया के को कहा कि बड़ी कृपा की कि तुम आए मैं तो गांव का ग्रामीण हूं तो बुद्धि का ऐसा वैभव मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे तुम्हें देखते ही सिद्ध हो गया कि परमात्मा है क्योंकि तुम जैसा फूल कैसे खिलेगा बिना उसके वो सिद्ध करने आए थे कि परमात्मा नहीं और उन्होंने बड़े स्पष्ट तर्क दिए थे कि बहुत तार्किक व्यक्ति थे बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे कभी हजारों साल में वैसी प्रतिभा का आदमी होता है बारीक तर्क दिए थे, जिनका उत्तर मुश्किल था, लेकिन रामकृष्ण उनका उत्तर दिया ही नहीं रामकृष्ण तो ऐसे प्रफुल्लित हुए कि तुम्हें देखकर थोड़ा प्रमाण बाकी था वो भी मिल गया तुम हो सकते हो तो संसार पदार्थ नहीं जब चेतना की ऐसी प्रक्रिया हो सकती तर्क की ऐसी बारीकी हो सकती तो संसार पदार्थ पत्थर नहीं है यहां चेतना छिपी तुम मेरे लिए परमात्मा के प्रमाण हो गए केशव चंद्र लौटे हारे हुए रात अपनी डायरी में लिखा कि आदमी जीत गया इसको हराना मुश्किल है धार्मिक आदमी को हराना मुश्किल है क्योंकि धार्मिक आदमी तर्क देता ही नहीं हरा सकते हो उसे जो तर्क देता हो तुम कि तर्क तोड़े जा सकते हैं तर्क के तोड़ने में थोड़े और बड़े तार्किक होने की जरूरत है और तो कुछ भी नहीं थोड़ी और कुशलता चाहिए धार्मिक आदमी को तुम हरा ना सकोगे क्योंकि वो तर्क देते ही नहीं वो उपाय ही नहीं देता कि तुम उस पर हमला कर सको वो मार्ग ही नहीं देता जिससे तुम प्रवेश कर सको इसलिए तो धार्मिक व्यक्ति कहता है कि मेरी श्रद्धा है परमात्मा मेरा निष्कर्ष नहीं मेरा भाव है परमात्मा मेरा विचार नहीं मेरा हृदय है परमात्मा मेरी बुद्धि नहीं इसलिए हृदय तो मौन है और धार्मिक व्यक्ति परमात्मा के संबंध में मौन रहेगा हां ध्यान के संबंध में बोलेगा लेकिन उतना ही जितना उसने जाना है जहां तक वो गया है बस उतना बड़े ईमानदार लोग पुराने दिनों में थे बुद्ध यात्रा पर निकले सत्य की खोज तो छह वर्ष तक वो अनेक गुरुओं के पास गए बड़ी मीठी कहानी जिस गुरु के पास गए उसने उन्हें जो जानता था वो सिखाया फिर एक घड़ी आ गई कि बुद्ध ने वो सब जान लिया जो गुरु जानता था फिर उन्होंने गुरु को कहा कि अब तो गुरु ने कहा जितना मैं जानता था उतना मैंने बता दिया इससे आगे मुझे पता नहीं अब तुम्हें कोई और गुरु खोजना पड़ेगा आखिरी गुरु था अलार कालाम नाम का व्यक्ति महीनों तक बुद्ध उसके पास रहे जो उसने कहा वो किया आखिर एक दिन वो घड़ी आ गई जहां बुद्ध वहां पहुंच गया जहां अलार कालाम था बुद्ध ने कहा अब मैं क्या करूं अभी भी मेरी तृप्ति नहीं हुई कालाम ने कहा तब तुम्हें तो कोई और गुरु खोजना पड़े क्योंकि जहां तक मैं जानता था मैंने बता दिया और अगर तुम्हें तो आगे कुछ पता चले तो मुझे भूल मत जाना मुझे खबर करना ये ईमानदार लोग थे इंच भर आगे की बात जितना पता था उतना बता दिया बात खत्म हो गई इससे ज्यादा मुझे ही पता नहीं है तो तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम मुझे खबर कर देना इसलिए अतीत में इतने लोग प्रज्ञावान हुए क्योंकि एक ईमानदारी थी आज ईमानदारी का कोई सवाल ही नहीं है आज तुम्हें पता हो या ना पता हो तुम अगर ठीक से दावा कर सको और प्रचार कर सको तो तुम सिर जुटा लोगे अब तो जैसे हम बाजार की चीजों के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं, वैसा तुम अपने लिए ठीक से एडवर्टाइज़ करो लोग आ जाएंगे और अगर तुमने ठीक से विज्ञापन किया और लोगों की वासना को जगाया और लोगों के लोभ को उकसाया तो वे तुम्हें गुरु बना लेंगे इसलिए नानक कहते हैं बहुत विचार के कहना ध्यान के संबंध में धर्म ही पृथ्वी को धारण करने वाला है इसलिए जो व्यक्ति धर्म के संबंध में थोड़ा भी गलत सही कह देता है वो जीवन को डमाडोल कर देता है धर्म ही तुम्हें धारण किए हुए तुम्हें ही नहीं सारा अस्तित्व तो धर्म धारण किए हुए इसलिए धर्म के संबंध में पता हो तो ही कहना अन्यथा चुप रह जाना क्योंकि धर्म के संबंध में थोड़ी सी भी गलत बात और जन्मों जन्मों तक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है यह कोई छोटा काम नहीं है यह कोई छोटा कल पुर्जा नहीं है कि जिसको फिर आसानी से बदला जा सके जीवन का संतुलन डमाडोल हो जाता है एक दफा तुम्हें धर्म के संबंध में कुछ गलत दृष्टि हो गई कि तुम्हारे आधार खो जाते धर्म पृथ्वी को धारण किए वह दया का पुत्र उसने संतोष की स्थापना कर संतुलन बना ये तीनों वचन बहुत गहरे हृदय में उतर जाने दो धौल धर्म दया का पुत संतोष था रखिया जिन सूती जे को बुझे होवे सचार धर्म आधार है जीवन का अस्तित्व का आधार का अर्थ होता है जिसके बिना अस्तित्व बिखर जाए जिसके बिना अस्तित्व का भवन गिर जाए बुनियाद है से सब चीजें भवन की सजावट है। दीवालें हैं ईते हैं उनसे भवन बना है लेकिन धर्म आधार है धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव की जो आत्यंतिकता है स्वभाव का जो आखिरी सूत्र है। जैसे आग का गर्म होना स्वभाव है आग ठंडी हो जाए तो आग ही ना रही सूरज का प्रकाश देना स्वभाव है सूरज प्रकाश ना दे तो सूरज ही ना रहा प्रकाशीन सूरज को क्या सूरज कहिएगा उसने धर्म खो दिया अपना गुण खो दिया जीसस बहुत बार कहते हैं कि अगर नमक अपना नमकीनपन खो दे तो फिर तुम उसे कैसे नमकीन बनाओगे अगर नमक ही अपना नमकपन खो दे तो फिर नमकीन बनाने का कोई उपाय न रहा स्वभाव से कोई भी चीज च्युत हो जाए तो फिर वो वही न रही जो थी क्योंकि जो भी वो थी स्वभाव के कारण थी सूरज सूरज प्रकाश के कारण आग आग उत्प्तता के कारण मनुष्य मनुष्य ध्यान के कारण वो उसका स्वभाव है और जो मनुष्य ध्यान खो दे वो नाम मात्र को मनुष्य वो सिर्फ दिखाई पड़ता है कि मनुष्य है नहीं होगा तो वो पशु जिएगा तो जानवर की तरह हम जानवर की कभी निंदा नहीं करते हैं। क्योंकि जानवर अपने स्वभाव में जी रहा है इसलिए हम ये नहीं कहते कि क्या कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हो कुत्ते से हम ये कभी नहीं कहते कहने का कोई मतलब ही नहीं है कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहा है वो उसका स्वभाव है आदमी से हम कभी कभी कहते हैं क्या कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हो क्या गधे की तरह व्यवहार कर रहे हो आदमी से हम ये कह सकते हैं क्योंकि आदमी तभी आदमी की तरह व्यवहार करता है जब वो ठीक ध्यानस्थ होता है जब वो अपने स्वभाव में होता है कोई बुद्ध कोई नानक कोई कबीर ठीक स्वभाव में होते हैं मगर हमारी भीड़ इस बुरी तरह स्वभाव से गिर गई है कि हम नानक को बुद्ध को कबीर को कृष्ण को अवतार कहते हैं मनुष्य नहीं क्योंकि अगर उनको हम मनुष्य कहें तो हम अपने को क्या कहेंगे हमारी तकलीफ है अगर हम बुद्ध को मनुष्य कहें तो फिर हम अपने को क्या कहेंगे तो फिर हमें अपने को मनुष्य से कुछ नीचे रखना पड़े अपने को मनुष्य कहना जारी रखना है इसलिए बुद्ध को हम कहते हैं अवतार इससे एक और सीढ़ी ऊपर उनके लिए बना देते हैं उससे हमारी झंझट मिटती है उससे हम कम से कम मनुष्य बने रहते हैं लेकिन हम मनुष्य नहीं मनुष्य शब्द को ठीक से समझना जब कोई व्यक्ति गहन मनन को उपलब्ध होता है तभी तो मनुष्य होता है जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान में ठहर जाता है तो तभी मनुष्य होता है चैतन्य मनुष्य का स्वभाव है और तुम अपने स्वभाव को पाओगे तो वही द्वार है तुम्हारा समस्त के स्वभाव में उतरने का तो परमात्मा के पास जाने का एक ही मार्ग है मनुष्य को कि वो अपने भीतर अपने स्वभाव की गहरी से गहरी बुनियाद खोज ले नानक कहते हैं कि धर्म धारण कर रहा है वो स्वभाव है वो आधार है और दया का पुत्र है संतोष की स्थापना कर संतुलन बना तो दया और संतोष दो शब्द बड़े मूल्यवान हैं, और पूरा जीवन इन दो में समा सकता है साधक का दया बाहर संतोष भीतर ये दो पलड़े हैं अपने पर दया कभी नहीं दूसरे पर संतोष कभी नहीं अपने पर सदा संतोष दूसरे पर सदा दया इसे थोड़ा समझ लें क्योंकि इससे उल्टा हम करते हैं एक आदमी भूखा मर रहा है हम कहते हैं ठीक है एक आदमी सड़क पर बीमार पड़ा है हम कहते हैं ठीक है, है। संतोष तो सिखाया है सदा अब जैसा है सब ठीक है दूसरे पर दया अपने पर संतोष मैं जहां हूं ठीक हूं इस संबंध में जरा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे मिला है पर्याप्त है जो मैं हूं मैं तृप्त हूं जो व्यक्ति अपने पर संतोष करेगा वो परम शांति को उपलब्ध हो जाएगा क्योंकि अशांति पैदा होती है असंतोष से पहले असंतोष आता है फिर अशांति आती पहले लगता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा जैसा मैं होना चाहिए था वैसा नहीं हूं जो मुझे मिलना था नहीं मिला जो मेरा अधिकार था वो नहीं हो रहा है परमात्मा मुझ पर नाराज है मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है मेरी योग्यता के अनुकूल मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिल रही मेरी समझ के अनुकूल मुझे धन नहीं मिल रहा है लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कौन जैसे ही तुम्हारे पास असंतोष के शब्द इकट्ठे हुए जल्दी ही अशांति शुरू हो जाएगी क्योंकि असंतोष में अभाव दिखाई पड़ेगा क्या क्या नहीं वो दिखाई पड़ेगा असंतोष ढंग है अभाव को खोजने का अपने प्रति संतोष तब तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा जो है और जैसे ही वो दिखाई पड़ेगा जो है तुम धन्यवाद से भर जाओगे आभार अहोभाव आ जाएगा तुम परमात्मा को धन्यवाद दे सकोगे कि तूने जरूरत से ज्यादा मुझे दिया है अपने प्रति संतोष दूसरे के प्रति दया दूसरे के लिए जो भी तुमसे बन सके करना उसके जीवन में जितना सुख जितनी शांति तुम दे सको देने की कोशिश करना मिल पाए न मिल पाए इस संबंध में संतोष रखना क्योंकि वो बीतरी बात है तुमने कोशिश की फिर भी तुम नहीं दे पाए तो संतोष रखना दूसरे के संबंध में संतोष और अपने संबंध में दया हमने ऐसा कर लिया है तो अपने पर हम बड़ी दया करते अपने पर बड़ी दया करते हैं कि सब होना चाहिए दूसरे पर बड़ा संतोष रखते हैं कि जो है सब ठीक है इसलिए तो भारत की ऐसी दुर्गति हुई भारत की दुर्गति में ये हाथ है कि हमने संतोष कर लिया सबके प्रति अपने प्रति नहीं इसलिए भारत गरीब है दीन है बीमार है सब ठीक है जो उसकी मर्जी हम कहते हैं। जहां खुद का सवाल आता है वहां उसकी मर्जी हम नहीं मानते वहां हम पूरा संघर्ष करते हैं और हमारे संघर्ष के कारण और मुल्क दीन दरिद्र होता जाता है तो हम संतोष रखते हैं कि सब परमात्मा की मर्जी है, जो जिसके भाग्य में लिखाया होगा उसने अमीर को अमीर बनाया गरीब को गरीब बनाया हमें अमीर बनाया उसको गरीब बनाया हमें मालिक बनाया उसे गुलाम बनाया हम बिल्कुल संतोष गुलाम की जिंदगी को बदलने गरीब की जिंदगी को बदलने के लिए हमारे भीतर कोई दया नहीं दया सब हम अपने ही ऊपर अपनी खर्च कर देते हैं। देखो शब्द दो दोनों बड़े मूल्यवान हैं लेकिन उनका रुख अगर तुम बदल दो तो खतरा होता है अगर हम अपने प्रति संतोष रख सकें तो जीवन में परम शांति होगी भरे पूरे हो और दूसरे पर दया रख सके तो दीनता और दरिद्रता मिटेगी दूसरे पर दया रख सकें तो सेवा का जन्म होगा दूसरे पर दया रख सके तो जीवन में पुण्य और जीवन में प्रार्थना और आराधना होगी और दूसरे पर दया रख सके तो वही हमारा परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग बन जाएगा अगर सिर्फ दूसरे पर दया रखी और अपने पर संतोष ना रखा तो तुम एक समाज सुधारक हो सकते हो लेकिन धार्मिक न हो पाओगे सिर्फ अपने पर संतोष रखा और दूसरे पर दया न रखी तो तुम एक मुर्दा साधु हो जाओगे लेकिन तुम्हारा जीवन खो जाएगा बहुत से लोग हैं जंगलों में भाग गए बिल्कुल संतुष्ट लेकिन दया उनमें बिल्कुल नहीं दया का भाव ही नहीं तो अपना सुख तो उन्होंने खोज लिया लेकिन बड़े गहन स्वार्थी मालूम पड़ते हैं दूसरे पर कोई दया का भाव नहीं और दूसरे पर उनकी नजर बड़ी कठोर है पूछो एक जैन मुनि को तो वो संतोष तो सांस रहा है लेकिन दया दया वो कहेगा आपने अपने कर्मों का फल लोग लो भोग रहे हैं इसमें मैं क्या कर सकता संतोष वो सांथ रहा है अपने लिए अधूरी बात संतुलन नहीं पूछो ईसाई मिशनरी को वो दया तो साधरा है जंगलों में पड़ा है बीमारी झेलता है दीन दरिद्र की आदिवासी की सेवा करता है अस्पताल है रोगी हैं, कोड़ है सब तरह की चिंता लेता है लेकिन उसके भीतर कोई संतोष नहीं ये अधूरे अधूरे लोग हैं ईसाई मिशनरी में दया है जैन मुनि में संतोष है लेकिन संतुलन नहीं और एक पल्डा बहुत भारी हो और दूसरा बिल्कुल ऊपर उठ जाए तो जीवन का जो परम संगीत है वो नहीं बच पाता इसलिए नानक कहते हैं धर्म दया का पुत्र है और उसने संतोष की स्थापना कर संतुलन बना जिस व्यक्ति ने भी दया और संतोष को साथ लिया ठीक मात्रा में ठीक दिशा में उस व्यक्ति को जीवन का परम आधार मिल जाएगा वो पालेगा कि धर्म क्या है जो कोई इसको समझता है वह सत्य स्वरूप हो जाता है भीतर संतोष बाहर दया भीतर ध्यान बाहर करुणा बुद्ध का सूत्र भी वही है बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो करुणा और प्रज्ञा भीतर ज्ञान बाहर करुना भीतर ध्यान बाहर करुणा और जब तक दोनों ना हो तो बुद्ध ने कहा है ज्ञान सच्चा नहीं अगर बाहर करुणा ना हो तो ज्ञान अधूरा है अगर बाहर करुणा हो और भीतर ध्यान ना हो तो भी ज्ञान अधूरा है क्योंकि दूसरे को दया कर करके ही तुम कहीं ना पहुंच जाओगे तुम्हें भीतर भी कुछ करना पड़ेगा तुम कितने ही पैर दबाओ मरीजों के और कितने ही अस्पताल खोलो और धर्मशालाएं चलाओ अगर तुमने भीतर इस मृत्यु को न साधा और ध्यान को न जगाया और पांचों इंद्रियों के बीच एक को न खोजा तो तुम कहीं न पहुंच जाओगे तुम खुद ही मरीज हो तुम दूसरों की सेवा करके कहा पहुंचोगे जीवन जैसे दो पैरों से चलता है जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है जैसे तुम दो आंखों से देखते हो तब जीवन की तस्वीर पूरी दिखाई पड़ती ठीक वैसे ही दो पंख हैं उस अंतिम यात्रा के भी नानक का नाम है दया संतोष वही जानता है कि धर्म पर कितना भार है पृथ्वी अनेक हैं, उनसे परे भी और पृथ्वियां अब वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं कि कम से कम 50,000 पृथ्वीयां हैं और यह भी अभी हमारी जानकारी की सीमा बताती इससे पार भी होंगी जीवन इस अकेली पृथ्वी पर नहीं कम से कम 50,000 हजार पृथ्वियों पर जीवन विज्ञान ने गणना से धार्मिक हिसाब से तो अनंत पृथ्वियों पर जीवन विराट फैलाव इस विराट फैलाव को तुम छोटे से मन से न देख पाओगे तुम्हें अपने छोटे मन को हटा ही देना पड़ेगा और जैसे ही मन के विचार शांत हो जाते हैं झरोखर टूट जाता तुम खुले आकाश के नीचे आते हो तुम्हें भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि कितना अनंत जीवन और कितनी महिमा है इस अनंत की और मैं कैसी क्षुद्रताओं में खो था कैसी छोटी छोटी बातों में उलझा किसी ने गाली दे दी किसी ने अपमान कर दिया कहीं कांटा चुभ गया कहीं सिर दर्द हो गया यही तुम्हारे जिंदगी की कथा है जहां इतना विराट प्रतिपल घटित हो रहा था वहां तुम छुद्र में ही लगे रहे वहां तुमने हिसाब व्यर्थ का किया जहां अनंत धन बरस रहा था वहां तुम कोणिया बीनते रहे नानक कहते हैं पृथ्वी अनेक उनसे परे भी और पृथ्वी हैं उनके भार के नीचे कौन सी शक्ति है जितने जीव हैं, जातियां हैं रंग हैं, सब के नाम उसकी आज्ञा की कलम से लिखे गए कोई कोई ही इस लेखा को लिखना जानता है यदि लिखा जाए तो कितना बड़ा होगा कितनी उसकी शक्ति है कितना सुंदर उसका रूप है उसके दान कितने यह कौन जान सकता है और कौन अनुमान लगा सकता है उसके एक शब्द से कितना प्रसार हुआ उसी से सृष्टि की लाखों नद नदियां उत्पन्न हुई कुदरत का किस प्रकार विचार करें उस पर बार बार नछावर जाऊं तो भी कम है जो तुझे भावे वही भला है तू सदा सलामत और निरंकार है जैसे ही तुम अपने छुद्र हिसाब से थोड़े बाहर हटोगे तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे बाहर हीरे जवहरातों की वर्षा हो रही हो और तुम अपने कंकड़ पत्थर छाती से लगाए बैठे हो इस डर में कि कहीं कोई छीन ना ले इस डर में कि कहीं मुट्ठी खोली तो कंकड़ पत्थर गिर ना जाए तुम किस चीज के पास रुके हो क्या तुम्हारा हिसाब है तुम किन बातों को निरंतर सोचते रहते हो तुम्हारे भीतर कौन सा ऊहा पोह चलता है अगर तुम हिसाब लगाओगे तो पाओगे बड़ा छुद्र है, बड़ा छुद्र है इसको छुद्र कहना भी ठीक नहीं, तम है। नहीं, हिसाब योग्य ही पर उसी में तुम जीवन गवा रहे हो और नानक कहते हैं जब यह सब हटता है और तुम निर्विचार होते हो जब ओंकार की ध्वनि गूंजते और तुम देखते हो जीवन की विराट महिमा को अनंत अनंत जीवन मृत का अनंत पारावार सौंदर्य असीम शक्ति की कोई सीमा नहीं तब तुम उसके दरबार में प्रविष्ट हुए और जब तुम उसके दरबार में होते हो तब तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना विराट अस्तित्व है कितना सौंदर्य है इसका कितना रस है इसमें और हम व्यर्थ ही इसको गवाए जा रहे थे नानक कहते हैं कैसे विचार करूं सब विचार ठिटक के रुक जाता है विचार अवाक हो जाता है अचरज आश्चर्य से आंखें भर जाती आंख उठाओगे आश्चर्य से भर जाओगे आंख ही जमीन पे गड़ा रखी है। वहां जमीन में गड़े कंकर पत्थर दिखाई पड़ते कुदरत का किस प्रकार विचार करें उस पर बार बार निछावर जाऊं तो भी कम और जो अपरसीम घटित हो रहा है जो अनंत आनंद बरस रहा है उसे कैसे चुकाऊं उस पर हजार बार लिछावर जाऊं तो भी कम है ऐसे अहोभाव का जन्म होता है ऐसा अहोभाव ही प्रार्थना है इस प्रार्थना में जो शब्द नानक ने कहे वे बड़े कीमती हैं। जो तुझे भावे वही भला है जो तेरी मर्जी वही भो ऐसी घड़ी में तुम अपनी मर्जी को बिल्कुल छोड़ दोगे तुम एक ही प्रार्थना करोगे कि मेरी मर्जी भर पूरी मत करना जो तेरी मर्जी हो वही पूरी हो क्योंकि मैं तो जो मांगूंगा वो छोटा ही होगा बच्चे खिलौने ही मांगेंगे ना समझ ना समझिए मांगेंगे तू मेरी मर्जी पूरी मत होने देना और जो तेरी मर्जी वही बला है अब मैं सोचने वाला भी नहीं हूं कि क्या ठीक क्या गलत जो तू करता है वही ठीक जो तू नहीं करता है वही गैर ठीक एक ही कसौटी बच जाती जो तुझे भावे वही भला तू सदा सलामत और निरंकार है और तू सदा है मैं कभी होता हूं कभी खो जाता हूं मेरा होना तो पानी पे बने एक बबूले की तरह है तू सागर है मैं लहर और लहर की क्या मांग और लहर की मांग कैसे ठीक हो सकती क्षण भर का जिसका होना है, उसकी वासना में कैसा सत्य हो सकता है आखिरी समय सूलि पर जो वचन कहे वे यही जो तुझे भावे वही भला है जो तुधु भावे साई भली कार तू सदा सलामती निरंकार जीसस को एक क्षण को संदेह उठाया था सूली लगी सूली पर हाथ खिलियों से ठोक दिए गए लहू बहने लगा तब एक क्षण को वो क्षण भी कीमती है क्योंकि उससे पता चलता है आदमी कितना कमजोर है उस क्षण में जीसस में हमारी पूरी मनुष्यता अपनी पूरी असहाय अवस्था में प्रकट हो गई क्षण जी सतने कहा ये तू क्या दिखा रहा है ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ प्रश्न उठाया प्रश्न संदेह से भरा भी नहीं लेकिन फिर भी संदेह की कोई रेखा तो है ही प्रश्न बड़ा आत्मीय है कि ये तू क्या दिखा रहा है मुझे ये तू क्या कर रहा है लेकिन शिकायत तो है ही इतनी बात तो जाहिर है कि जो हो रहा है जीसस उसे पसंद नहीं कर पा रहे है ये जो सूली का लगना है इसके लिए राजी नहीं हो पा रहे है कुछ बुरा हो रहा है कुछ जो नहीं होना था हो रहा है तो शिकायत हो गई हमारी सारी मनुष्यता जीसस की शिकायत में प्रकट हो गई तुम्हारे जीवन में भी क्षण जब तुम्हारी सारी आस्था डगमगा जाएगी तुम्हारे मन में भी ये पुकार उठेगी कि क्या हो रहा है ये तू क्या कर रहा है तुझ पे इतना भरोसा किया और ये फल लेकिन ये बात ही बताती है कि भरोसा पूरा नहीं किया नहीं तो फल जो भी मिल रहा है खुशी से तुम राजी होते ना खुश भी राजी हुए तो राजी होना पूरा नहीं शिकायत से राजी हुए तो स्वीकार अधूरा है श्रद्धा परिपूर्ण नहीं लेकिन जीसस संभल गए सारे मनुष्यता जीसस से उस क्षण कपी लेकिन एक क्षण में वो संभल गए और उन्होंने आकाश की तरफ से उठाया और कहा कि नहीं जो तेरी मर्जी हो पूरी हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी उसी क्षण मनुष्यता विलीन हो गई क्राइस्ट का जन्म हुआ जीसस खो गए क्राइस्ट का जन्म हो गया बस इतना ही क्षण भर का फासला है जीससान और, में। में और ज्ञान में इतना ही फासला है तुम में और बुद्ध में तुम में और नानक में तुम कितनी ही ऊंचाई पर उठ जाओ लेकिन एक संदेह मन में बना ही रहता है कि मेरी मर्जी पूरी हो रही या नहीं भक्त भी देखता रहता है भगवान की तरफ कि तू मेरी मान के चल रहा है कि नहीं अगर तू मेरी नहीं मान रहा है तो शिकायत है शिकायत कितनी मधुर शब्दों में कही जाए शिकायत शिकायत और शिकायत का कांटा तो चुभेगा परम भक्त की कोई शिकायत नहीं क्योंकि परम भक्त का एक ही उद्घोष है जो तुझे भाले, वही भला है जो तुदु तु तू भावे साईं बलिकार, तू सदा सलामत शाश्वत तो निरंकार है मैं तो लहर हूं मेरी मर्जी का क्या सवाल तेरी मर्जी पूरी हो दाय विल बी डन तू जो चाहे वही हो तेरी चाह और मेरी चाह में कोई फासला न रह जाए तेरी चाह ही मेरी चाह है लहर की चाह वही है जो सागर की चाह है पत्ते की चाह वही है जो वृक्ष की चाह है अंग की चाह वही है जो अंगी की चाह है हम अपने को ऐसा बूंद की तरह सागर में छोड़ दें, पर यह छोड़ना तभी संभव हो पाएगा जब तुम पांच के बीस से एक को खोज लो अभी तो तुम हो ही नहीं खोगे किसको? अभी तो तुम इतने बटे हो कि भीड़ हो अभी तुम एक व्यक्ति भी नहीं हो इसलिए तुम छलांग कैसे लगाओगे अभी तो कोई बाएं जा रहा है तुम्हारे भीतर कोई दाएं जा रहा है तुम्हारे भीतर एक हिस्सा तुम्हारा इस दिशा में जा रहा दूसरा हिस्सा उस दिशा में जा रहा अभी तो तुम बटे बटे हो अभी तुम हो ही नहीं अभी तुम्हारे होने का कोई भी अर्थ नहीं तो पहला काम तो नानक कहते हैं तुम पांच के बीच एक को खोज लो ध्यान को और दूसरा काम नानक कहते हैं कि जैसे ही ये ध्यान सघन हो भीतर संतोष बाहर दया जैसे जैसे दया पकेगी संतोष ग्रहण होगा वैसे वैसे ये अहो भाव तुम्हारे जीवन में अपने आप उतर आएगा जो तुझे भावे वही भला है ये परिपूर्णता है आज इतना